ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार संपन्न हुआ चतुर्थ अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है चतुर्थ अधिकरण का विचार आज होना है तो चतुर्थ अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ भाष्यकार भगवान संबंध बताते हुए अवतरण लिखते हैं और अवतरण भाष्य जो है उसकी अवतरण टीका है इसे देखिए अठावन नंबर पृष्ठ पर वेदांता सिद्ध ब्रह्म परा कार्य परा इति निष्फलत्व तो वेदांता ब्रह्म परा परा कार्य इति निष्फलत्व प्रसंगा वेदाता सिद्धब्रह्मपरा उत कार्यपरा निष्फलसापेक्षर सूत्रे प्रसंगाभ्या संशय पूर्वसूत्र द्वितयर्णक आक्षेपसा पूर्वपक्ष कथम पुनः इत्यादि नाते कहते हैं चतुर्थ अधिकारण के पूर्व पक्ष को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं चतुर्थ अधिकारण के पूर्व पक्ष को बताने के लिए चतुर्थ अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ संबंध वर्णन करते हैं पूर्व अधिकरण में दो वर्णक हैं। उन दो वर्णकों में से जो द्वितीय वर्णक है उसके सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए शास्त्रीयन अधिकरण के द्वितीय वर्ण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए चतुर्थ अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो जहां उत्तर अधिकरण का पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है तो उत्तर अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेप संगति बनती है तो शास्त्र यौनित्व तो अधिकरण के द्वितीय वर्ण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए शास्त्र यौनित्व तो अधिकरण का जो ये समन्वय अधिकरण का जो प्रथम वर्णक है उसका पूर्वपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है इसलिए यहां पर आक्षेप संगति समन्वय अधिकरण की शास्त्र यौनित्व अधिकरण के साथ होगी आक्षेप संगति और इसी आक्षेप संगति से पूर्वपक्ष बताना भगवान भाष्यकार प्रारंभ कर रहे हैं कथम पुनः इत्यादि से तो पूर्व पक्ष और सिद्धांत तो बताने से पहले विषय और संशय को बताना होता है ना तो विषय है शास्त्र और शास्त्र में शास्त्र शब्द का तो अर्थ है वेद और वेद के दो कांड हैं कर्म कांड ज्ञान कांड तो यहाँ ज्ञान कांड को लेना जिसे वेदांत कहा जाता है वे हैं विषय जिनको ब्रह्म प्रतिपादक प्रमाण के रूप में शास्त्र यौनित्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत में बताया गया तो वेदांत प्रमाणक ब्रह्म है यह पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक का सिद्धांत है तो उसका जो विषय है अधिकरण का वेदांत वही यहां का भी विषय रहेगा और संशय होगा वेदांत को विषय बना करके कि वेदांत कर्म उपयोगी कर्ता देवता और अन्य साधनों को बताते हैं अथवा ब्रह्म को बताते हैं ऐसा एक संशय होगा ये संशय होने पर पूर्व पक्ष रहेगा एक कोटि संशय अंत पाती और एक कोटि रहेगी सिद्धांत की तो ये संशय बता रहे हैं कि वेदांता सिद्ध ब्रह्म परा उत कार्य परा तो वेदांत सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक है उपनिषद अथवा कार्य परक है का मतलब अनुष्ठेय अर्थ परक है इति संशय ऐसा लगाना इति और संशयशति सप्तमी है सती ऐसा। और संशय में हेतु बताया जा रहा है निष्फलत्व सापेक्ष प्रसंगा प्रसंगाभ्याम तो वेदांत को सिद्ध ब्रह्म परक मानने पर पूर्व पक्ष के अनुसार निष्फलत्व का प्रसंग आता और वेदांत को कार्यपरक मानने पर सिद्धांती कहते हैं सापेक्षत्व का अप्रसंग कोई सापेक्षता का प्रसंग नहीं आता निष्फलत्व हो प्रसंगा प्रसंगाभ्याम तो प्रसंग का अन्वय करना निष्फलत्व के साथ भी साथ और सापेक्ष के साथ अन्वय करना अप्रसंग का हा क्रम यथा क्रम निर्देश है तो निष्फलत्व का प्रसंग होने से पूर्व पक्ष कहेंगे उपनिषदों को सिद्ध ब्रह्म परक नहीं कहा जा सकता कार्य परक होंगे सापेक्षत्व का अप्रसंग होने से प्रसंग न होने से उपनिषदों में यानी वेदांत में सिद्ध ब्रह्म परत्व है सापेक्षत्व यानी ज्ञान को अनुष्ठान अपेक्षा होती है अनुष्ठान सापेक्षत्व ज्ञान में होता है कार्य के यानी अनुष्ठे वस्तु के ज्ञान मात्र से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो अनुष्ठे वस्तु के अनुष्ठान सापेक्ष अनु अनुठे वस्तु का ज्ञान सफल माना जाता है फल वाला माना जाता है और जो सिद्ध वस्तु ब्रह्म है उसका तो केवल ज्ञान अनुष्ठान निरपेक्ष ज्ञान ही अपना जो प्रयोजन है समूल अध्यास की निवृत्ति समूल बंध की निवृत्ति वह संपन्न करता है तो उपनिषद प्रतिपाद्य सिद्ध वस्तु ब्रह्म का ज्ञान मात्र ही समूल अध्यास की निवृत्ति रूप प्रयोजन का संपादक होने से उसमें अनुष्ठान सापेक्ष का प्रसंग नहीं है फल संपादन में जो वेदांत का प्रयोजन है अनुबंध चतुष्टय में वेदांत का प्रयोजन है मोक्ष मोक्ष है समूल बंध की निवृत्ति और उस समूल बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष के संपादन में वेदांत का जो विषय है ब्रह्मात्म एकत्व उसका ज्ञान अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करता ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञान होने मात्र से ही समूल अध्यास की निवृत्ति होती है जैसे रज्जु में अध्यस्त सर्प की रज्जु के ज्ञान मात्र से ही निवृत्ति होती है उसके लिए किसी कर्म विशेष की आवश्यकता नहीं होती ये वेदांति कहेंगे तो इसलिए सिद्धपरक उपनिषदे हो सकती है वेदांत हो सकता है क्योंकि वेदांत से उत्पन्न हुए ज्ञान में सापेक्षत्व का प्रसंग नहीं है अनुष्ठान सापेक्षत्व की जरूरत नहीं है तो ये दोनों हैं हेतु संशय के निष्फलत्व सापेक्ष प्रसंगा प्रसंगाभ्याम संशय सतीशय है उपनिषदों को सिद्ध ब्रह्म परक माना जाए अथवा कार्य परक माना जाए और कार्य शब्द उपलक्षण है अनुष्ठेय कर्म तथा कर्मांग का तो कर्म, कर्मांग आ, आ, कर्म उपयोगी साधनों का प्रतिपादक माना जाए जैसे कर्म उपयोगी है कर्ता कर्म का अंग है कारक है देवता संप्रदान कारक है और यह जो वृहवादी हवी बन करके सामग्री ये भी कर्म का अंग है और उनका प्रतिपादक बन करके भी कर्म उपयोगी अर्थ का प्रतिपादक होने से कार्य परक माना जाता है कार्य शब्द उपलक्षण होने से तो इस प्रकार संशय होने पर पूर्वपक्ष से पूर्वपक्ष को बताने के लिए यह अधिकरण है अधिकरण का जो भाष्य है प्रारंभ हो रहा भाष्य का शुरू कर रहा है और बाकी पूर्वपक्ष सूत्र से सिद्धांत बताया जाएगा और पूर्व पक्ष बताते समय पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेप संगति है ये बताया गया कीति पूर्व सूत्रे द्वितीय वर्णकेन आक्षेप संगत्या पूर्वपक्षम आह कथम पुनः ब्रह्मण इत्यादि से अब भाष्य में देखिए कथम पुनः ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व उच्य पूर्वअधिकरण के द्वितीय वर्णक का सिद्धांत है कि ब्रह्म है सर्वज्ञ सर्वशक्ति चेतन ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है यह शास्त्र यानी वेद बता रहा उप उपनिषदे बता रही है वो शास्त्र हैं ये तो वह इमानी भूतानी जायते न जाता जीवंती इत्यादि ऐसा पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत में बताया गया था उस पर ये कथम शब्द जोड़ करके का आक्षेप किया जा रहा है कि ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकत्व आप कैसे कह रहे हो ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है वह न तो पुरुष प्रयत्न निष्पाद्य है पुरुष प्रयत्न निष्पाद्य होने से अनुष्ठेय होता कार्य होता तो कार्य रूप नहीं है तो कार्य रूप न होने पर भी अनुष्ठेय न होने पर भी अनुष्ठान में उपयोगी अर्थ रूप भी होता कम से कम तब भी चलता लेकिन यह आप उपनिषदों को जिस ब्रह्म का ज्ञापक मानते हो वह ब्रह्म तो कारक रूप भी नहीं है न तो कर्ता कारक है न तो संप्रदान कारक है इसलिए कर्म में अनुपयोगी है र्मांग भी नहीं बनेगा तो जो न तो अनुष्ठेय रूप है न तो अनुष्ठे वस्तु धर्म के अनुष्ठान में उपयोगी है यानी कर्म भी नहीं है और कर्मांग भी नहीं है ऐसा जो सिद्ध ब्रह्म है और उस सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादक शास्त्र कैसे होगा ब्रह्म में ब्रह्म शास्त्र प्रमाण है का अर्थ है सिद्ध ब्रह्म वेद से बताया जा रहा है उपनिषद रूपी वेद से सिद्ध ब्रह्म का ज्ञापन हो रहा है लेकिन ऐसा मानना ये मीमांसा के जो आचार्य हैं उनके वचन विरुद्ध है सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक उपनिषदों को मानना याक्षेप में हेतु बताया जा रहा है यावता इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में कि कथम इति आक्षेपे हेतु यावतेति तो कथम ये जो आक्षेप है आ, आ, कथम इत्यादि से किया गया आक्षेप उस, उसमें हेतु बताया जा रहा है यावता इत्यादि से तो यावता अम्नायस्य क्रियार्थत्वात् यथक्यम अतदर्थना क्रियापरव शास्त्र शास्त्रस्य प्रदर्शितम् तो कहते हैं आमना यियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्था ये जो जैमिनी सूत्र हैं ये सूत्र बता रहा है कि शास्त्र क्रियापरक होता है जो क्रियापरक शास्त्र है वही प्रमाण है सार्थक है तो आमनाय इसमें आमनाय शब्द का अर्थ है वेद शास्त्र और उस आ, उसमें क्रियार्थत्व है क्या मतलब उसका अर्थ क्रिया है क्रिया कहते हैं अनुष्ठेय अर्थ को कर्म को तो अनुष्ठेय विषयक ही वेद है अनुष्ठेय अर्थ का ही प्रतिपादक है और अतदर्थान का अर्थ है अतदर्थान में से लेना क्रिया को और अतदर्थ अतत् अर्थ निकलेगा क्रिया रूप अर्थ नहीं है जो और तदर्थान का तो अर्थ निकलेगा क्रिया है विषय जिन वचनों का शास्त्र का उन्हें कहा जाएगा उन शास्त्रवचनों को तदर्थ और क्रियारूप अर्थ जिन शास्त्र वचनों का नहीं है उन्हें कहा जाएगा अतदर्थ तो अतदर्थान का अर्थ है जो क्रिया परक नहीं है वेदांति के अनुसार वेदांत यानी उपनिषद क्रिया परक नहीं है कर्म परक नहीं है सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक है उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्म में है और वो ब्रह्म क्रियारूप भी नहीं है क्रिया उपयोगी भी नहीं है ऐसे ब्रह्म में उपनिषदों का तात्पर्य है यानी वह उपनिषदों का विषय है तो जो तो अतदर्थ हो गए उपनिषद फिर क्रियापरक नहीं हुए तो जो क्रियापरक नहीं होगा वेद वचन उसमें अनर्थक्यम वो अनर्थक्य रहेगा यानी अप्रामान्य रहेगा उसक, उसे सफल अर्थ वाला नहीं माना जाएगा प्रयोजनवत विषय वाला नहीं माना जाएगा ऐसा यह जैमिनी सूत्र बताता है और वही वेद वचन सफल है अर्थवान है उसी वेद वचन में सार्थक क्या है किसमें जो कर्म परक है क्रिया क्रियापरक है थोड़ी टीका है टीका को देखिए तो यह तो जयमिनी सूत्रेण शास्त्र से यानी वेदस्य से क्रियापरत्व दर्शित अतो इति करना फलवदून्यजो आमनाथक्यम अतर्थना क्रियापर शास्त्रस्य प्रदर्शित अतो यहां तक के भाष्यवाक्य का यह अन्वय होगा कि जिस कारण से जैमिनी सूत्र के द्वारा यह बताया गया कि वेद क्रियापरक है इसलिए अक्रियार्थत्वात वेदांति के अनुसार वेदांत यानी उपनिषद सिद्ध ब्रह्म परक हैं क्रियापरक नहीं है तो उनमें अक्रियार्थत्व हो गया तो नहीं रहा तो अक्रिया वेदांता नाम तो वेदांत क्रियापरक न होने से आनर्थक्यम अन्य प्राप्त होगा अन्य तो का क्या स्वरूप है तो कहते फलवद अर्थ शून्यत्व तो सफल विषय उसका नहीं होगा कर्म कांड का तो विषय होगा धर्म तो धर्म का फल है सुख तो सुख परख है धर्म क्या नाम वो कर्म कांड सुख रूपी फल वाला जो अर्थ है धर्म उसे कहा जाएगा सार्थक विषय है फलवत फलव है मतुपका है तो फलवद अर्थ परत्व उक्तम क्या ना वो क्या ना फलवद अर्थ तो ये जो उपनिषद हैं ये यदि क्रियापरक नहीं होंगे तो सफल नहीं होंगे निष्फल हो जाएंगे ब्रह्म निष्प्रयोजन है उनके यहां तो निष्प्रयोजन ब्रह्म परक होने के कारण उपनिषदों में अनर्थक्य की आपत्ति आएगी इस प्रकार ये आक्षेप में हेतु बताया गया कहा से कहां तक आमना ऐसे क्रियार्थत्वात्के से अतो वेदांता नाम अन्यम इतने ग्रंथ से अब इतने ग्रंथ का तात्पर्य बता रहे हैं टीकाकार तो सूत्रस्य अयम अर्थ तो ये कहते हैं तो सूत्र का ये अर्थ है पहले जैमिनी सूत्र का पहले तो अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ बता रहे हैं उससे क्या बताया गया फिर जो पूर्व मीमांसा में द्वितीय सूत्र आता है ये तो आता है द्वितीय पाद का पहला सूत्र है आमनायस्य क्रियार्थत्वाद अनाथक्यम अतदर्थानाम नाम ये आ, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र है लेकिन जो पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र का तो पहला सूत्र है अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा पूर्व मीमांसा का पहला सूत्र है अथातो तो धर्म जिज्ञासा उसका पहले अर्थ कर रहे हैं तो प्रथम सूत्रे तवत वेदस्य से अध्ययन करणक भावना विधि भाव्यस्य फलवद अर्थ वे कहते हैं जो वेद हैं, उसे बताया गया तो वेदस्य फलवद अर्थ परत्व उत्तम तो वेद फल सफल अर्थ परख हैं। वेद और बीच में वेद का ये विशेषण है वेद का ये विशेषण आ रहा है कि अध्ययन करणक भावना विधि भाव्य वेदस्य है? नहीं नहीं तावतकार तो संपूर्ण नहीं निकलेगा तावत तो एक वाक्य अलंकार के लिए भी प्रयोग किया जाता है या, यावत शब्द होता है तो ये वेदस्य का विशेषण है कैसे वेद में फल फलवद अर्थ पर बताया है तो कहते हैं इस प्रकार के वेद में अध्ययन करणक भावना विधि भाव्य अध्ययन करणक जो भावना का विधान करने वाली करने वाला एक विधि सूत्र है वेद में स्वाध्यायो अध्यतव्या। स्वाध्यायो स्वाध्याय ये है भावना कर, क्या नाम अध्ययन करणक भावना का विधान करने वाला विधिवाक्य कौन सा स्वाध्याय अध्यतव्य जो अध्ययन करणक भावना का विधान करने वाला विधि वाक्य यानी अध्ययन का विधान करने वाला और उस विधि से भाव्य उस विधि का जो विषय है उस विधि उस विधि में आ, विधान किया जा रहा है अध्ययन का और अध्ययन का विषयभूत वो वेद है उसे कहा जाता है भावना विधि भाव्य यानी स्वाध्यायो अध्यतव्य यह वाक्य अध्ययन में जिस वेद के अध्ययन में प्रवृत्त कर रहा है वह वेद उस विधिवाक्य के द्वारा जिस वेद के अध्ययन का विधान हो रहा है उस वेद में फलवद अर्थपरत्व उक्तम यह बताया गया कि वह सफल विषय वाला है जिस वेद के अध्ययन में स्वाध्याय अध्यतव्य यह वेद वेदवाक्य अध्ययनकर्ता को प्रवृत्त कर रहा है वह उस वेद वाक्य का विषय निष्फल नहीं है सफल अर्थ के प्रतिपादक वेद के अध्ययन में वह स्वाध्याय अध्यतव्य यह वाक्य प्रवृत्त करता है अपने अधिकारी को इसलिए उस वाक्य के द्वारा सफल अर्थ विषय को वेद के अध्ययन का विधान हो रहा है इसलिए वेद मात्र जो है जिसके अध्ययन में प्रवृत्त कर रहा है यह विधि वाक्य वह सफल अर्थ वाला है अर्थ शब्द वहां विषय का बोधक है उसका विषय निष्फल नहीं है सफल है तो वेद का सफल विषय देखते हैं तो वेद के द्वारा प्रतिपादित माना जाता है धर्म को और ब्रह्म को वेदांति के अनुसार ब्रह्म को भी लेकिन मीमांसक कहते हैं धर्म ब्रह्म का धर्म का जैसे फल है स्वर्गादि सुख ऐसे ब्रह्म कोई साधन नहीं है सुखादि का या दुखाभाव का इसलिए उसे सफल अर्थ नहीं कहा जाएगा किसको ब्रह्म को इसलिए फलवद अर्थ रूप ब्रह्मणी है और उसे ही उपनिषदों का विषय मानोगे तो फलवद अर्थ शून्य त्वरूप अनर्थ क्या आएगा ये कहा जा रहा है इसके लिए ये कहते हैं कि प्रथम सूत्रे तावत वेदस्य कैसे वेद में यानी वेद से फलवदत्व उत्तम ऐसा करना लेकिन कैसे वेद में फलवद बताया गया? तो कहते अध्ययन करणक भावना, भावना विधि भाव्यस्य, वेदस्य। तो करनक भावना विधि भाव्य इस विशेषण का अर्थ निकलेगा स्वाध्यायो अध्यतव्य इस विधि वाक्य के द्वारा जिस वेद के अध्ययन का विधान हो रहा है उस वेद में फलवद अर्थवत्ता बताई गई है प्रथम सूत्र में आगे कहते हैं ये जो चोदना लक्षणों अर्थो धर्म ये द्वितीय सूत्र है इति द्वितीय सूत्रे धर्मे कार्ये प्रमाणम इति वेद प्रामाण्य चोदना प्रमाण प्राण्यव्यापक्यपर तो ये जो चोदनालक्षण धर्म जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में जिज्ञास्य जो ब्रह्म है उसके लक्षण की जिज्ञासा होने पर द्वितीय सूत्र से लक्षण बताया गया है जन्मादयत ऐसे अथा तो धर्म जिज्ञासा में जो जिज्ञास्य अर्थ है धर्म और उस का लक्षण बताने वाला यह वाक्य है का धर्म क्या है तो चोदना लक्षणों धर्म। इसमें चोदना शब्द का अर्थ है प्रमाण धर्म का ज्ञापक वाक्य विधि उसे कहा जाता है धर्म का ज्ञापक वाक्य होता है विधि वाक्य प्रवृत्त करने वाला वाक्य प्रेरणा देने वाला वाक्य चूद प्रेरणे धातु से चोदना शब्द बना उसका अर्थ निकला प्रेरणा और करण अर्थ में करते हैं तो प्रेरणा देने वाला प्रेरक तो प्रेरक होता है विधिवाक्य और उससे लक्षण शब्द का अर्थ है लक्ष्यते स लक्षण तो चोदनया लक्ष्यते ज्ञाते यह स ऐसी उत्पत्ति करते चोदना लक्षण शब्द की तो अर्थ निकलता है विधि वाक्य के द्वारा ज्ञायमान जो अर्थ है यानी सफल अर्थ है वो धर्म है अर्थ शब्द मत्वर्थीय अच प्रत्यंत होने से उसका अर्थ है सफल तो विधि वाक्य के द्वारा ज्ञायमान जो सफल अर्थ वो धर्म है ये धर्म का लक्षण किया इसलिए अर्थ संग्रह में उसका लक्षण करते हैं वेदेन ग्याय प्रयोजनवद अर्थो धर्म तो वेद से जाना जाने वाला जो सफल अर्थ है वो धर्म है वो इसी सूत्र मूलक है वो तो चोदना लक्षणों अर्थो धर्म ये जो द्वितीय सूत्र है इसमें धर्मे कार्ये चोदना प्रमाणम इति यानी लक्षण शब्द का अर्थ कर दिया प्रमाण क्योंकि तो करण अर्थ में वो है वो आपका प्रत्यय लूट प्रत्यय लक्षण शब्द का अर्थ प्रमाण है तो अर्थ निकलेगा विधि वाक्य प्रमाण है जिसमें ऐसा सफल अर्थ वेद का वो, वो है धर्म और क्या नाम आगे है कहा पर है धर्मे कार्य चोदना प्रमाणम इति वेद प्रामाण्यक प्रामाण्य व्यापक कार्यपरत्व अवसितम तो वेद प्रामाण्य का व्यापक कार्यपरत्व है जैसे धूम का व्यापक वन्नी है धूम वन्नी का व्याप्य है ऐसे वेद प्रामाण्य है व्याप्य और कार्यपरत्व है व्यापक जैसे तो धूम जहां क्या ना वन्य जहां होगा वहीं धुआ रह सकता है व्यापक जहां रहेगा वहीं पर व्याप्य रहेगा व्याप्य जहां नहीं होगा वहां व्यापक तो रह सकता है लेकिन व्यापक जहां नहीं है वहां व्याप्य नहीं रह सकता तो वेद प्रामान्य व्याप्य है कार्य परत्व व्यापक है कार्य परत्व का अर्थ है कार्य प्रतिपादकत्व तो वेद में प्रामाण्य का प्रयोजक कार्य परत्व है व्यापक होने से और प्रामाण्य व्याप्य है तो जैसे धूम कहीं दिख रहा है तो वहां अग्नि का होना जरूरी है बिना अग्नि के धुआ नहीं हो सकता क्योंकि धुआ व्याप्त है अग्नि व्यापक है ऐसे वेद प्रामाण्य यदि किसी वचन में ये वेद वचन है और प्रमाण है ये मानना है तो वेद वचन में अपने प्रामाण्य के लिए आवश्यक होगा कार्यपरत्व कार्यपरक होना जिस वेद वचन में कार्यपरत्व है वही वेद वचन प्रमाण है और जिसमें कार्य परत्व नहीं है वो प्रमाण नहीं होगा तो यह कह रहे हैं कि ये जो द्वितीय सूत्र है उसमें धर्म कार्य चोदना प्रमाणमेद प्रामाण्य व्यापकम कार्य परत्व अवशितम अवशितम का अर्थ है निश्चितम ये निश्चित हुआ कि कार्यपरक वेद वाक्य ही प्रमाण होगा आगे हैं तत्र इत्यादि अस्ति त्र प्रामाण्यस्य क्रियार्थत्वेन नम प्राण्य धर्मस्य व्यावाद्रतीते अक्रिया तेषा अनर्थक्यम निष्फल ये पूर्वपक्ष प्राप्त हो रहा है पूर्व मीमांसा का एक अधिकरण है उसे समझाया जा रहा है एक सूत्र आ रहा है टीका में पूर्वमीमांसा का विधिना तो एक वाक्यवाद स्तुत्यर्थे न ऐसा एक सूत्र है इससे पूर्व मीमांसा का सिद्धांत बताया जा रहा तो यहां जब ये निश्चित हुआ कि जो कार्यपरक वेद वचन है वही प्रमाण है जिसमें कार्य परक तो नहीं है वह प्रमाण नहीं है तो वायुर्वेक्ष देव इत्यादि अर्थवादानाम तो वायुर्वेक्ष देवता इत्यादि अर्थवादात्मक वाक्य है वेद वचन उसमें ये बताया जा रहा है कि वायु देवता अति अतिशीघ्रगामी है इसलिए जो शीघ्र फल चाहता है जल्दी फल चाहता है तो उसे वायु देवताक याग करना चाहिए ऐसा वायव्यय याग के प्रशंसा के लिए यह अर्थवाद वाक्य है वायव्यय याग का जो देवता है उसमें शीघ्र गामित्व गुण दिखा करके ये बताया जा रहा है कि शीघ्रगामी तव गुण से युक्त वायु देवता कर्म में भी अपने देवता के तरह ही शीघ्र फलदायकत्व है इसलिए वह अपने कर्ता को अतिशीघ्र फल देता है वायु देवता के कर्म ऐसी प्रशंसा कर हो रही है वायु देवता के याग की इस वाक्य के द्वारा तो इस इस वाक्य में तो केवल वायु देवता के याग का महात्म्य मात्र बताया जा रहा है महत्ता बताई जा रही है प्रशंसा की जा रही है कोई अनुष्ठे अर्थ नहीं बताया जा रहा है तो ये कहते हैं कि वायुर्वेक्ष पिष्ठा इत्यादि अर्थवादा नाम धर्मे प्रामाण्यम अस्ति न तो ये धर्म विषय का प्रमाण बनेगा कि नहीं बनेगा अर्थवाद इस प्रकार का संशय होने पर ये कहते हैं कि आमनाय प्रामाण्य क्रियार्थत्व व्याप्तवात तो आमनाय प्रामाण्य यानी वेद प्रामाण्य आमनाय शब्द का अर्थ वेद है तो वेद में प्रामाण्य जो है वह क्रियार्थत्व से व्याप्य है क्रिया परक वेद ही प्रमाण होता है तो अर्थवाद वचन जो वेदों में आए हुए हैं वे वेद वचन तो हैं, लेकिन उनको प्रमाण यदि बनना है तो उनमें क्रियापरत्व होना चाहिए क्रियार्थत्व होना चाहिए तो ये कहते हैं क्रियार्थत्व व्याप्तत्वात, तो व्यापक इनमें रहेगा यदि क्रियापरत्व तब तो प्रामान्य रहेगा और क्रिया परत्व रूप व्यापक नहीं रहेगा अग्नि नहीं होगा तो धुआ नहीं रह सकता ना ऐसे व्यापक क्रिया क्रियापरत नहीं होगा यदि तो व्याप्य अप्रामाण्य भी इन अर्थवाद वाक्यों में सिद्ध नहीं होगा और अर्थवादेशु धर्मस्य से तो अर्थवाद में तो क्रिया रूप जो धर्म है अनुष्ठेय जो धर्म है वह तो प्रतीत नहीं हो रहा है धर्म की महत्ता प्रतीत हो रही है वायु देवता को याग रूपी जो धर्म है उसकी प्रशंसा का वर्णन है उसकी महत्ता प्रतीत हो रही है कोई सीधा सीधा कर्म प्रतीत नहीं हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि अर्थवादेशु धर्मस्य से इसलिए अक्रियाना अर्थवादानाम तो क्रिया जो क्रियापरक नहीं है वायुर्वेक्ष देवता इत्यादि अर्थवाद वाक्य उनमें अनर्थक्यम यानी निष्फलाम ये निष्फलक होंगे इस प्रकार का ये पूर्व प्राप्त हुआ हा ये आमना ऐसे क्रियार्थत्वा अतदर्था नाम से ये पूर्व पक्ष बताया जा रहा है और सिद्धांत बताया जाएगा दूसरे सूत्र से ये तो अर्थवाद वाक्यों में ये अनर्थक्यम अतदर्था नाम इसमें अतदर्थ शब्द से लीजिए जो धर्म परक नहीं है ऐसे अर्थवाद वाक्य उन अर्थवाद वाक्यों में अनर्थक्यम वो अर्थवाद वाक्य कौन है वायुर्वेक्षा देवता इत्यादि अर्थवाद वाक्य हैं है इनमें आनर्थक्यम यानी निश्फल हुआ। न अध्ययन विधि उपाता निष्फले सिद्धे अर्थे युक्तम तो जो अध्ययन विधि के द्वारा उपात्त यानी गृहित है स्वाध्याय अध्यतव्य इस अध्ययन विधि ने जिन वेद वचनों के अध्ययन में अध्ययता को प्रवृत्त किया है और उससे प्रेरित हो कर के अध्ययन से अपने गुरु से जिन वाक्यों का अध्ययन करके ग्रहण किया है उन्हें उनमें कहते निष्फले सिद्धे अर्थे प्रामाण्यम न युक्तम जो निष्फल सिद्ध अर्थ हैं शीघ्र तो गुण जो वायु देवता में है वो तो सिद्ध है और उसमें प्रामाण्य इन अर्थवाद वाक्यों का मानना उचित नहीं है न च युक्तम तस्मात अन्यम याम्यम उच्यते तो ये अर्थवादा प्रामाण्यम अनित्यम उच्यते तो अनित्य अन्य यीजे वेद वचनों को तो वेद वचनों में प्रामाण्य अनित्य होगा अनित्य होगा का मतलब क्रियापरक वेद वचन में प्रामाण्य रहेगा और जो क्रियापरक नहीं है उनमें प्रामाण्य नहीं रहेगा व्यापका भाव व्याप्यम प्रामाण्यम नास्तव इति यावत तात्पर्य ये निकला कि इन अर्थवाद वचनों में व्यापक जो क्रिया परत्व है उनके न होने से उनका व्याप्य प्रामाण्य भी नहीं रहेगा अर्थवाद वाक्यों को प्रमाण नहीं माना जा सकता ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त हुआ ये आगे कहते हैं कि एवं पूर्वपक्षेपी इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर भी अवसिदांत बताया जा रहा है मीमांसा का सिद्धांत ये सब पूर्व पक्ष भी मीमांसा का है कि अर्थवाद वाक्यों में वेदों के अर्थवाद वाक्यों में अप्रामाण्य प्राप्त हुआ तो उसमें प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए ये कहा जा रहा है कि सीधे सीधे यदि क्रिया क्रियापरतव तो नहीं है तो इनमें क्रियांगत्व भी आ जाएगी सीधे क्रियापरक नहीं है लेकिन प्रमाण प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए किसी न किसी प्रकार से अनुष्ठान करने के लिए प्रवृत्ति में उपयोगी बन जाए किसी न किसी प्रकार से अनुष्ठान में इनका उपयोग हो जाए, ऐसे उपयोगी अर्थ को बता दें तो उपयोगी अर्थ होगा वो महत्ता रूप अर्थ वायु देवता का मह, मह, वायु देवता की महत्ता नहीं वायु देवता की महत्ता द्वारा कर्म वायु देवता के कर्म की जो महत्ता होगी प्रशंसा होगी कि अपने देवता के तरह ही ये वायु देवता कर्म भी अनुष्ठाता को बहुत शीघ्र फल देगा वायु देवता में शीघ्र तो सिद्ध वस्तु वो कोई उसका ये नहीं है जो है वो वचन हुआ लेकिन महत्ता ये हो गई कर्म की कि वायु देवता कर्म भी अपने देवता के तरह अनुष्ठाता को जल्दी ही फल देता और अनुष्ठाता चाहता ये फल को जल्दी तो ये जानेगा यदि अर्थवाद वाक्य से तो अनुष्ठान में उसकी प्रवृत्ति होगी तो ये प्रवृत्ति में उपयोगी इस प्रकार बन रहे है अर्थवाद वाक्य अर्थ प्रमाण बन जाते हैं इसे आगे कहा जा रहा है एवं पूर्वपक्षे इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर विधिनातु एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनांसु इति न सिद्धांत आह इति तो विधिनातु एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनांसु ये पूर्व मीमांसा का ही सूत्र है आपके आमना ऐसे क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थ नाम के बाद में आया हुआ और इससे ये बताया जा रहा है कि विधिनाम स्तुत्य विधिना एक वाक्यवात तो ये जो विधिनाम स्तुत्यर्थे न का अर्थ है ये जो अर्थवाद वाक्य हैं वे विधि के यानी विधे अर्थ वायु देवताक कर्म आदि के प्रशंसक होने से अर्थवाद वाक्य दो प्रकार के होते हैं विधि वाक्य के जो प्रशंसक होते हैं अर्थवाद वाक्य वे प्रशंसा करते हैं विधेय अर्थ की और निषेध के जो अर्थवाद वाक्य होते हैं वे निषेध्य अर्थ की निंदा करके अर्थवाद बन जाते हैं निवृत्ति में हेतु बन जाते हैं जिसका निषेध किया जा रहा है हिंसा हिंसादि का हिंसादि के अनुष्ठान की निंदा करके अनर्थ रूप फल बता करके हिंसा से निवृत्त करने में उनका उपयोग होता है इसलिए जो प्रवर्तक है या निवर्तक है उसे शास्त्र कहा जाता है वह प्रमाण है प्रवृत्ति में हेतु बन जा या निवृत्ति में हेतु बन तो अर्थवाद वाक्य भी सीधे सीधे ये करो ऐसा कह करके प्रेरणा नहीं दे रहे हैं प्रेरक नहीं बन रहे हैं लेकिन जो विधेय अर्थ है उसका महात्म्य बता करके परंपराया अनुष्ठाता की अनुष्ठान में प्रवृत्ति में हेतु बन रहा है तो विधि वाक्य के साथ इनकी एक वाक्यता होती है और फिर विधेय अर्थ के प्रशंसक बन करके उनमें विधेय अर्थ प्रशंसकत्व। होने के कारण प्रामाण्य सिद्ध होता ये विधेय प्रशस्त है ऐसा बताएगा यह जो अनुष्ठेय अर्थ हैं, इसका अनुष्ठान उचित है तो विधेय अर्थ का परंपराया प्रतिपादक हुआ महात्म्य का प्रतिपादक बनकर के तो विधिनातु तू एक वाक्यवात विधि वाक्य के साथ विधि एक वाक्य होने से अर्थवाद वाक्यों का विधि वाक्य के साथ एक वाक्य तो होने के कारण प्रामाण्य होगा ऐसा यह वाक्य बताता है यह सूत्र जयमिनी जी का इति सूत्रे न सिद्धांतम आह वो सिद्धांत क्या बताया पूर्व मीमांसा का क्रिया क्रियापरत्म शास्त्रस्य प्रदर्शित शास्त्र यानी वेद क्रियापरक है ऐसा विधि एक विधि इसे कहा गया है साक्षात या परंपरिया कर्मपरक वेद वचन ही प्रमाण होगा ये निश्चित हुआ अनित्यम इति प्राप्ते दर्शितम दर्शित ये कहाँ पर हैं अ वो तो टीका में है अनित्यम इति प्राप्ते दर्शितम इत और अनित्यम का अर्थ किया था टीकाकार ने क्या ये प्रामाण्यम नास्तेव ऐसा कहा था ना व्यापका भाव व्याप्यम प्रामान्यम नास्तेव अनित्य प्रामाण्य है का अर्थ है प्रामाण्य है ही नहीं अनित्यम तो प्राप्त का अर्थ है प्रामान्याव प्राप्त होने पर पूर्व में इसका व्याख्यान हुआ है न टीका में तो अर्थवाद वाक्यों में प्रामाण्य अनित्य यानि हई नहीं ऐसा प्राप्त होने पर दर्शितम यानी उन वाक्यों में क्रिया परत्वम दर्शितम क्रिया परत्व दिखाया गया है ये जो प्रदर्शितम मूल भाष्य में उसका कर दिया यानी पहले ये अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये जो पूर्व सूत्र का अंश है भाष्य में दिया हुआ अमना क्रियार्थत्वात अनर्थक्यम अतदर्थानाम, इसमें अतदर्थ शब्द से लिए गए अर्थवादादि वाक्य जो सीधे सीधे क्रियापरक नहीं है उनमें अनर्थक्य प्राप्त हुआ अनर्थक ने अप्राम्य जो प्राप्त हुआ उस अप्रामाण्य के प्राप्त होने पर अनित्यम प्राप्त का अर्थ है अप्रामान्यम इति प्राप्ते दर्शितम यानी प्रामाण्य का प्रयोजक क्रिया क्रियापरत्व दर्शितम तो प्रामाण्य का जो प्रयोजक है क्रियापरत्व तो अर्थवादादी वाक्यों में भी परंपराया क्रियापरत्व बताया गया वो सीधे क्रिया को नहीं बताते हैं क्रिया के महत्व को बताते हैं विधि वाक्य के साथ एक वाक्य बन करके क्रिया परक हो जाते हैं इसलिए प्रमाण है वे भी ऐसा विधिनातु एक वाक्यवाद स्तुत्यर्थ है न विधिनाशु इस वाक्य से बताया गया है आगे कहते हैं कल अनाध्याय है परसों इससे आगे का देख लेते हैं हम लोग